पंचम प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरणम भेद भ्रम निवर्तक वाक्य को महावाक्य कहा जाता है जीव ईश्वर का भेद भ्रम होता है नाहम ईश्वर ऐसे सबको ज्ञान होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं ऐसे भेद भ्रम है भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम और एक होता अवान्तर वाक्य है स्वरूप बोधक वाक्यम अबांतर वाक्यम जीव स्वरूप बोधन करने के लिए ब्रह्म स्वरूप का बोधन करने के लिए जो वाक्य होगा उसको कहते हैं अभांतर वाक्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये अबांतर वाक्य ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप बोधन करने के लिए वाक्य है और जो तत्त्वम श्यादी वाक्य है महावाक्य उनको कहते हैं ये वाक्य के कलेवर महान नहीं है अर्थ महान है जीव ब्रह्म की एकता को बुद्धन कराते है भेद ब्रह्म का निवर्तक वाक्य को कहते हैं महावाक्य जीव ब्रह्म का अभेद है भेद होता है उसके कारण संसार है उसका नाश करने वाले वाक्य है महावाक्य ये महावाक्य चार वेद में चार महावाक्य मुख्य माने जाते हैं उनका विवेक किया जाएगा इस प्रकरण में ये वेदांत का सिद्धांत है वेदांत वाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान होता है अधिकारी को आचार्य से वेदांत वाक्य श्रवण करने से ही उसे से ज्ञान होता है यह प्रमाण है और वेदांत वाक्य महावाक्य ही प्रमाण है महावाक्य के अर्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है वाक्य के अर्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण है पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है इसमें एक एक पद का अर्थ कहेंगे इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान होगा पद पद का एक अर्थ होता है एक तत्पद का, का अर्थ होता है शुद्ध चैतन्य तत्वर लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ में एकत्व तो है वाच्यर्थ में एकत्व नहीं तत्पद का तो है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान तव पद का तो है, जीव साहकार अल्प शक्ति मान अल्पज्ञा दो की एकता कभी नहीं होती है लक्ष्यार्थ को लेना है शुद्ध चैतन्य में एकता है तो लक्ष्यार्थ इसमें कहेंगे एक तम पदार्थ एक तत्पदार्थ अहम ब्रह्म अस्मी वाक्य है एक अहम एक ब्रह्म सर्वत्र एक जीव के लिए एक ब्रह्म के लिए दो पद है एक तो कहने के लिए असियादि पद है असी अश्मी सर्वत्र चार महावाक्य में प्रत्येक महावाक्य में जीव को बताने के लिए एक वाक्य एक ब्रह्म को बताने के लिए तो जीव का लक्ष्यार्थ और ब्रह्म का लक्ष्यार्थ लेना है दोनों के वाचक शब्द जीव वाचक एक पद है और ब्रह्म वाचक एक पद है कही तत् है ब्रह्म के लिए कहीं ब्रह्म है कहीं जीव के लिए तुम कहा गया कहीं अहम कहा गया कहीं प्रज्ञान कहा गया ऐसा अलग अलग है पहले मंगलाचरण करते है ये तीकाकार महावाक्य विवेक पूर्व व्याख्या नवा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य दोनों का नमस्कार करके भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर दोनों मुनीश्वर दोनों को नमस्कार करके महावाक्यवेक व्याख्या कमाशत संखे आद्यास संखे से कर्ता हूँ व्याख्या महावाक्यवेक मुक्षुर्मोक्ष्म महावाक्या परमकृपालचार्य आद ताव तो गते प्रज्ञानं इति महावाक्ये प्रज्ञान शब्दस्य मुमुक्षु हे जो मोक्ष चाहता है वो मुक्ष है भूयाती थी, थी। दृढ़ मुमुक्ष तो, तो जिसमें है मुमुक्षु है वो क्या चाहता है मुक्ष तो मोक्ष साधन मोक्ष का साधन क्या है ब्रह्मत्मिक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अवगत एकत्व की अवगति ज्ञान साक्षात्कार, जीव ब्रह्म एकता का ज्ञान ही मुख्य साधन है, हैतुर्ना महावाक्याम प्रसिद्ध है चार वेद में चार महावाक्य उनके महावाक्याम अर्थम क्रमण निरूपयन क्रम से निरूपण करते हुए अर्थ को परम कृपाल आचार्य आचार्य है परम कृपालो अत्यंतिक कृपा होने पर ही ये ग्रंथ लिखते हैं और नाम ख्याति के लिए नहीं जैसे आजकल कोई लिखते हैं अनधिकारी होने पर भी कुछ ग्रंथ लिखने के लिए चेष्टा करते है ऐसा नहीं है परम को पर आचार्य आदो ताबत पहले ऐतर आरण्यक गते ऋग्वेद के अंतर्गत है ऐतर आरण्य का ऐतर्य उपनिषद उसमें प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य है इस महावाक्य प्रज्ञान शब्द से अर्थना जीव के लिए प्रज्ञान शब्द आया प्रज्ञान शब्द का अर्थ कहते हैं श्लोक तो बोले सबू ये ये ने, ये ने शृणती तो जिघ्रति व्याकोती च स्वादु बिजाती तत्प्रज्ञान उदीर इदम कर्म है येन नदम इच्छते येन नदम श्रृणति जिसके द्वारा शब्दार्थे इदम इच्छते तेन दर्शनीय योग्य वस्तु को सुनता है देखता है जिघ्रति का तो गंधग्रहण करता है व्याति का तो शब्द उच्चारण करता है स्वादुस्वादु बिजाती स्वादु और दोनों को रसन इंद्र से जानता है जिसके द्वारा तत्प्रज्ञान उसको प्रज्ञाने इसे कहा गया है उदीरित कहा गया है जिसके द्वारा दिखता है सुनता है उसको प्रज्ञान कहा गया किसके द्वारा दिखता है सुनता है सब कहेंगे चक्षु के द्वारा दिखता है सुनते है चक्षु घ्रिय श्रवण्रिय ये सब जड़ है उनके के द्वारा दर्शन श्रवण कैसे होगा दर्शन श्रवण जब ज्ञान होता है हम जब घट को देखते है चक्षुरन्द्र कारण ही चक्षुर्र के द्वारा ज्ञान होता है चक्षुर इंद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त हो होता है वो अंतकर्ण है अंतकर्ण का परिणाम होता है उसको वृत्ति कहते हैं अंतकर्ण का परिणाम होकर के बाहर जैसे किसी घट में जल रखेंगे बड़े बर्तन में छिद्र होगा पानी छिद्र से निकल कर जाता है इसी प्रकार ये छिद्र स्थानीय है इंद्रिय अंतकन अंदर है छिद्रों के द्वारा जैसे जल निकलता है इसे अंतकन इंद्रियो के द्वारा बाहर निकलता है छिद्र में जल निकल करके जब गिरता है उसको ग्लास में कटोरे में जिस बर्तन में, में रखेंगे जल तदाकर हो जाता है अथवा जला जलाशय है उसे केनाल नाली बना करके पानी लेते हैं जमीन में जमीन जैसा है गोलाकार हो त्रिकोणाकार हो चतुष्कोणाकार हो जल भी भर जाता है तो तदाकार हो जाता है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण बाहर अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति है और जा करके जिस विषय को हम देखते इंद्रिय संबंध जिसमें हुआ वो तद विषयाकार हो जाता है अंतकर्ण वृत्ति तदाकार हो गई अंतकर्ण स्वच्छ होने से चैतन्य सर्वव्यापक है उसका प्रतिबिंब अंतकर्ण में है वो चैतन्य का अभिव्यंजक है अंतकर्ण की वृत्ति अंतकर्ण में प्रतिम्ब होता है अंतकर्ण का परिणाम है वृत्ति वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चिदाभास उसको कहते हैं अंतकर्ण वृत्ति जो बाहर जाती है वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है सर्वत्र चैतन्य होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा अंतकर्ण वृत्ति के द्वारा तो अंतकर्ण में अभिव्यक्त जो चैतन्य है वो चैतन्य तो सर्वव्यापक है किंतु उसकी उपाधि हुई अंतकर्ण क्या कहेंगे अंतकर्ण वृत्ति अंतकर्ण से, से उपहित जो चैतन्य उसके द्वारा ही घटक देखता है केवल अंतकर्ण के द्वारा नहीं केवल चक्षु के द्वारा नहीं चेतन के बिना जड़ से कैसे देखेगा इसलिए यह निकाथ चक्षु के द्वारा अंतकर्ण से निर्गत जो वृत्ति वृत्ति रूप उपाधि से जो चैतन्य उपाधि से युक्त वृत्ति उपाय चैतन्य के द्वारा घट को देखता है इस प्रकार श्रनोति, शब्द को सुनता है सब इंद्र के अर्थ करते समय इस अर्थ करना इंद्रिय के द्वारा अंतकरण निर्गत होकर के जो अंतकन का परिणाम वृत्ति है ये वृत्ति रूप उपाधि से युक्त चैतन्य उसको कही उपहित चैतन्य के द्वारा ही देखता है सुनता है स्वाद जानता है सब के साथ यह अर्थ करना जिस चैतन्य है चैतन्य ना चैतन्य कैसे इंद्र के द्वारा निर्गत अंतकरण उपहित चैतन्य के द्वारा देखता है सुनता है गंध ग्रहण करता है शब्द उच्चारण करता है स्वाद उत्साद जानता है तत् चैतन्य ही प्रज्ञान अंतकर्ण मृत्युपहित चैतन्य के द्वारा ही सब विषय का ग्रहण होता है उसको प्रज्ञान शब्द से कहा गया है ये नीति चक्षारा निर्गता चैतन्योगा चक्ष के द्वारा निर्गत मतलब निकला हुआ अंत करण वृत्त चैतन्य न अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति है वृत्ति है उपाधि उपाधि से युक्त होता है चैतन्य वृत्ति कहा उपाधि को कहते उपाधि चैतन्योग्यम श्रृणति के साथ कहेंगे श्रवण योग्यम जिघ्रती के अर्थ गंध है घरण योग्यम रूपाधिक्षते रूपादि को देखता है पुरुष रूप को घटको देखता है पश्य पुरुष जिस प्रकार एक चक्षु द्वारा अर्थ किया ऐसे सब के साथ ऐसे अर्थ करना तथा उसी प्रकार श्रोत्र द्वारा निर्गत अंत करणाधि के ना, ना श्रेणो तथा उस प्रकार जैसे चक्षु द्वारा कहात्र के द्वारा निर्गत होता अंत करण अंत करण मृत्यु तो नहीं करके वृत्ति उपाधि कर दिया वृत्तिपाधि चैतन्य का उपाधि से युक्त चैतन्य वृत्ति उपाधि वाला है वृत्ति चैतन्य कह है वृत्धि विसते वृत्ति वृत्तिहानेणेन्द्रिक्वारा निर्गते अंतरण वृत्ति ये वृत्ति ये वृत्न वृत् कौन वास्तव चैतन्य गो ग्रहण करता है जिग्रती सुंगता है अवचिन्न व्या शब्द जातमती हाँ अवचिन्न ये वाग इंद्र के द्वारा शब्द उच्चारण करने के लिए बाहर अंत करण वृत्ति नहीं जाती है वागिन्द्र अवचिन्न चैतन्य नागिंद्रवेदेद चैतन्य सर्व व्यापक है तो वाघ से युक्त अवचिन्न जो चैतन्य उसी चैतन्य के द्वारा व्याकरोति व्याकर उच्चारण कहता है कहता है शब्द जातम व्याहरती वागिन्द्रिय शब्द का उच्चारण होता है रसन रसनेंद्रिय द्वारा निर्गत अंत करण मृत्यु उपाधि के नीजानी ये न चैतन्यन रसनेन्द्रिय के द्वारा निर्गते अंत करण वृत्ति मृत्यु उपाधि के नैतने ना नाधु दोनों रसो को जानता है ये जो व्या चाह है ये चकार किसलिए अनु... अनुक्त समुचय चब्द जो नहीं कहे उनको भी लेना उनका समुचय करना श्लोक में थोड़े बता दिया इच्छते श्रृणती जिघ्रती व्याकृति साधु साधु भी जानती इतने कहने पर अन्य इंद्रिय का भी कार्य लेना सबका अंतकरण वृत्ति तथा भेदलक्षित चैतन्यम अस्त तदेवात्र उच्यतेण वृत्ति भेदलक्षित उक्ता अनुक्त सकलेन्द्र जो कहे गए इंद्रिया अनुकल न <Sapandakadana> जो नहीं कहेगे बोले ना सब इंद्रिय के द्वारा अंतकर्ण वृत्ति भेदी अंतकर्ण वृत्ति विशेष के द्वारा उपलक्षित होता है चैतन्य अंतकर्ण वृत्ति विशेष हो गया उपलक्षण उसके द्वारा उपलक्षित होता है जो चैतन्य अंतकर्ण वृत्ति है उपाधि उससे युक्त है उपलक्षित है जो चैतन्य है वो चैतन्य ही यहाँ तदेव मतलब महावाक्य में प्रज्ञान ब्रह्म जो महावाक्य ऋग वेद का उपनिषद में इसी महावाक्य में प्रज्ञानम उचित प्रज्ञान शब्द से कहा गया है हे वैतानि अवान्तर अवांतरवाक्य सन्दर्भ संक्षेप्य दर्शितः महावाक्य ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए स्वूपोधक वाक्य को कहते अंतरवाक्य प्रज्ञान ब्रह्म है महावाक्यमें एक प्रज्ञान शब्द एक ब्रह्म है प्रज्ञान शब्द का अर्थ बताने के लिए अबांतर वाक्य है क्या अबांतर वाक्य ये नश्यति यहाँ ये न पश्यति जिसे दिखता है उसी श्रुति को लेकर के श्लोक बनाया ये न पश्यति ये नृण सर्वाणी अवेता प्रज्ञान से नाम ध्यान ये सब प्रज्ञान का नाम है प्रज्ञान है इत अंत से वाक्य संदर्भ से ये अभांतर वाक्य संदर्भ ग्रंथ है उसका अर्थ संक्षेप करके श्लोक में दिखाया अभांतर वाक्य है जो प्रज्ञान शब्दार्थ बताने के लिए इसको कहते जो स्वरूप बोधक प्रज्ञान स्वरूप बोधक वाक्य है इसका दिखाया अर्थ इसमें आगे ब्रह्म शब्द का अर्थ बताएंगे फिर दोनों की एकता बताएंगे एक श्लोक में से वह हुआ प्रज्ञान शब्द का अर्थ इसमें कहा गया ओ ये धु विजा तुदी